चैतन्य आत्मा अमर आत्मा मेरे गुरु के आत्मा के साथ प्रीति पूर्वक में जुड़ रहा गुरु कृपा बरस रही बड़े बड़े संसार में फंसे हुए भी गुरु का मानसिक चिंतन करने से गुरु के अंत कण से एकाकार होकर गुरु प्रसाद पा लेते प्रसादे सर्व दुखा नाम इस प्रसाद से सारे दुखों का अंत कर लेते सुख स्वरूप गुरु कृपा में एकाकार होते हुए बड भागी कल युग में गुरु भक्ति योग सलामत योग है और योगों में तो कई खतरे हैं लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति योग है गुरु के प्रति जो अहोभाव योग है उस योग से तो असमर्थ को भी परम सामर्थ्य मिलता है एकलव्य बड़ा असमर्थ था अर्जुन समर्थ थे लेकिन एकलव्य गुरु मूर्ति को देखकर ध्यान मग्न होकर फिर विद्या का अध्ययन करता था एकलव्य इतना ऊंचा उठा के अर्जुन भी उसके आगे बौने हो गए शबरी भीलण अकिंचन थी अनाथ लड़की थी 16 साल की शादी के फेरे फिरते पंडित ने कहा सावधान शबरी ने देखा ये मोह माया में फंसना है जीव को अपना उद्धार करना चाहिए ये काम क्रोध लोभ मोह ये जीव को तबाह कर देते ऐसा खपे खपे खपे में जिंदगी खप रही वाह वही खपे में जिंदगी खप रही पति पत्नी का विकार विकारी आकर्षण खपे खपे में तबाह हो रहे लोग पंडित बोलते सावधान शबरी सावधान हो गई फेरे फिर रहे थे फेरे छेड़े खोल दिए चली गई शबरी श, मतंग गुरु के चरणों में उस समय मतंग गुरु के लिए शबरी के लिए कितनी बदनामी चली ऋषि मुनियों में समाज में लेकिन मतंग ने शबरी का हाथ पकड़ा तो पकड़ा शबरी ने गुरु की शरण ली तो ली लोग चाहे कोई महने मारे कोई बदनामी करे लेकिन मैं तो चाल चलूंगी अनूठी दुर्जन जाये जलो अंगीठी साकली गली में सतगुरु मिलिया वहां से बाता करता दीठी बाई मीरा कहे अब मैं क्यों रहूंगी अपूति अब मैं अपूति नहीं रहूंगी मेरे बेटे ही बेटे होंगे बेटियां बेटे होंगे <laughs> विक्रम राणा बोलता है दो एक दो चार बच्चे हो जाए फिर भजन करो मीरा कहती अब तो मेरे हजारों बच्चे हो जाएंगे क्योंकि गुरु के चरणों में गयी एकांत एक में गुरु से साकली गली में बात कर रहे थे। दुर्जनों ने देखी मुझे दुर्जन प्रचार कर रहे के, एक चमार गुरु के साथ मीरा गंदी बातें उड़ाई लेकिन मीरा ने कहा वो दुर्जन जाए मरो जलो अंगीठी मैं तो चाल चलूंगी अनूठी साकली गली में सतगुरु मिलिया वहां से बात करते दीठी अब मैं क्यों रहूंगी अपुति मैं बिना पुत्र की कहा रहूंगी मेरे तो पुत्र ही पुत्र होंगे क्योंकि सकली गली में गुरुजी मिले मेरे गुरु से मुलाकात हुई है पति से मुलाकात होती तो गर्भ में बच्चे रहते गुरु से मुलाकात रहती तो भाव के बच्चे बनेंगे कई अकबर भी मीरा के चरणों में तानसेन भी वेश बदल कर माता मीरा के चरणों में आते थे। भगवान में विश्रांति पाना ये सतगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं नहीं तो मन धोखा देता है मन में जैसा आया वैसा करने लगेंगे तो एक जन्म में एक करोड़ जन्म में भी मुक्ति नहीं होती इसीलिए हम तो गुरु जी की ऐसी आज्ञा माने कि दाढ़ी मुछ छटाई कराना है कि काटना है मुंडन कराऊं कि बाल दाढ़ी थोड़े कम कराऊं गुरुजी को खत लिखता था गुरु की आज्ञा आती वैसे ही दाढ़ीदार बाल कभी छटाई कराते तो कभी गुरु की आज्ञा आती मुंडन करा लो मुंडन कराते नहीं तो मनमुख होने से जीव कीट पतंग की नाई भटक रहे घर विच आनंद रहा भरपूर मनमुख स्वाद न पाया उस अकाल पुरुष आत्मदेव का भरपूर आनंद है लेकिन मनमुख लोक संसारी आपाधापी में लोभ में मोह में मेरे में तेरे में कपट में बेमानी में शराबों में कबाबों में अपने को तबाह कर रहे कहा तो ईश्वर का पिता होने की ताकत ईश्वर का गुरु होने की ताकत और कहा तो कीड़े मकोड़ो की नाई जीव भटक रहा है इंसान की बदबकती अंदाज से बाहर है कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है है तो खुदा का वजूद लेकिन मनमुख होने से अभागा जीव प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लेकिन अब मरकर प्रेत के भटक रहा है किंग ऑफ इटाली प्रेतों के झील के किनारे भटक रहा है राजा किरकिट होके भटक रहा है राजा सांप और अजगर की सा में भटकता हुआ जनक की दरबार में प्रकट हुआ मनमुख व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो अभागा गुरमुख व्यक्ति मीरा खिनाई धन्ना जाट के नाहीं शबरी विलन के नाहीं कितना भी छोटा हो गुरुमुख गुरुमुख होता है मनमुख मनमुख होता है मनमुखों को मन कभी न कभी उड़ाकर ऐसी खाई में जा गिराता है कि जहां बचाने वाला कोई मिलता ही नहीं गिरते गिरते ऐसे गिर जाते हैं कि निंदा सुनते करते निंदकों के संपर्क में आप भी जाकर खाई में गिरते और गुरुमुख इतने उन्नत होते उन्नत होते हैं कि गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना देते गुरु की स्थिति को अपनी स्थिति में ले आते भ्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशीष फिर कोई कर्तव्य नहीं खाली लोक मांगल्य के लिए ऐसे महापुरुषों का शरीर सूखे पीपल के पत्ते की नाई, जिधर का लोक मांगल्य प्रारब्ध हुआ उधर को उनका आना जाना होता है अपने लिए उन्हें कुछ नहीं करना है ऐसे महापुरुष धरती के भगवान है निर्गुण निराकार अकाल पुरुष ब्रह्मज्ञानी के रूप में साकार होता है रामचंद्र जी ब्रह्म है तो भगवान है बुद्ध ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है भगवान है कबीर ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है भगवान है नानक ब्रह्म है भगवान है निर्गुण निराकार है जो चाहे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव आकार देखना है तो साधु ही भगवत रूप में है जैन लोक महावीर को भगवान बोलते तीर्थंकर बोलते चलते फिरते भगवान देखने तो ब्रह्म ज्ञानी और निराकार भगवान देखना है तो ज्ञान की चक्षु ज्ञान की बुद्धि बनाओ भगवान को पाए बिना जो कुछ पाया है छूट जाएगा धोखा हो जाएगा कल जम्मू की बाई आई मेरे घर में कोई प्रेत ब्रेत दिखाई देते बड़ा आतंक करते मैं माला कर रही थी फोन आया माला पूरी किए बिना मैं फोन नहीं उठाती लेकिन रिंग पर रिंग बजने लगी मन में धक्का लगा क्या कुछ अनहोनी हुई है माफी चाहे बापू से माला आधे में रखी फोन उठाया पति का आवाज था मेरा एक्सीडेंट हुआ है ट्रक मेरे पर से चली गई लेकिन मैं जिंदा हूं मुझे कुछ नहीं हुआ बापू ने घसीट कैमेरे को अपनी गोद में रख लिया खाली पेड़ पर कुछ थोड़ा पहिया ने जख्म किया है खून बह गया अस्पताल में ले गए अस्पताल पहुंची उनके ग्रुप का खून नहीं मिलता बापू जम्मू के अस्पतालों में और जम्मू की पब्लिक में अखबारों से एडवरटाइज दिया के इस ग्रुप का खून नहीं मिला टीवी में दिया खून नहीं मिला डॉक्टरों ने कहा इनका बचना मुश्किल है चार पांच बोतल खून चाहिए इनके ग्रुप का खून टीवी में एडवरटाइज दिया नहीं मिल रहा है देश भर के अस्पतालें और जम्मू की अस्पताल और जम्मू के लोग इस ग्रुप का खून नहीं मिल रहा आंखों में आंसू था प्रार्थना किया वो गुरु जी की रक्षा आंसू गिरे क्या हुआ पांच व्यक्ति आए सबकी हाइट लंबी पांचों को सफेद कपड़े पहने थे बोले लो ये खून पांचों ने खून दिया और पांचों के खून का ग्रुप मिला जैसा खून चाय चार पांच बोतल चाहिए थी छह बोतल देके वो व्यक्ति चले गए मेरे को खून आया कि ऐसे पांच व्यक्ति आए थे खून दे चले गए चार पांच बोतल चाहिए थी छे बोतल खून दे वो व्यक्ति चले गए अब तुम्हारा पति ऑपरेशन करेंगे जीवित हो जाएगा जीवित रह जाएगा नहीं तो उम्मीद नहीं थी मैंने कहा बापू की वक्त वसलता वो भाई आज 9 बजे अरविंद ब्राह्मण के पास आएगी अपने घर में जो कुछ मुसीबतें हैं उसका नाम है सुषमा शर्मा शक्ति नगर है यहाँ कोई होगा शक्ति नगर सुषमा शर्मा शक्ति नगर जम्मू उसने कल ये बात बताई थी तो कैसा रक्षक है भगवान पूरे देश में उस ग्रुप का खून नहीं मिलता है पांच कैसे व्यक्ति सब हम हम शिकल हम हाइट और खून दे चले गए पांच व्यक्ति और पांचों का ग्रुप मिल जाए और पांच बोतल चार पांच बोतल छह छह बोतल खून देखे वो व्यक्ति फिर नहीं दिखे जम्मू में ये क्या लीला है भगवान की बड़े बड़े साइंस भी कई ऐसी घटनाओं का उत्तर नहीं दे सकते योगी भी चुप हो जाते कह नानक सब तेरी वटी आई कोई नाम न जाने मेरे भगवान की वडी वडी आई भक्त वत्सल है भक्तों के भगवान है ज्ञानियों के आत्मा है योगियों के अंतरतम है मुसलमानों के खुदी खुदा है वो एक ही परमेश्वर क्या सामर्थ्य है पांच व्यक्ति हम हम हाइट सब समान लंबे और कदावर दे के चले जम्मू की बाई ने बताया शक्ति नगर तो यही होगा तुम लोग जांच कर लेना शक्ति नगर है कि नहीं और शक्ति नगर की उस बाई अगर शक्ति नगर है तो बाई भी है कल मेरे से मिली थी क्या लीला है ऐसे समर्थ प्रभु को छोड़कर संसार का क्या बटोरेगे कब तक बटोरोगे कहा ले जाओ शरीर साथ चलना नहीं जो कट्ठा करोगे कर रहे हो अगर तैयार माल मिला बच्चों को तो बच्चे चटोरे लापरवाह उड़ाऊ हो जाएंगे सबका अपना प्रारब्ध 16 साल के बच्चे हो गए मित्रवत व्यवहार क्या अपने पैर पे खड़े रहे फिसल फिसल के उठे उनकी मर्जी चंदीराम ने बच्चों को छोड़ दिया छोटी छोटी बच्चियां थी बच्चे थे दो अब ठीक हो गया अपना कमाई करके बड़ा विलासी विकारी व्यक्ति था उसने अपना पूर्व जीवन बताया तो पत्नी अस्पताल में बीमार हो जाए तो अस्पताल में भर्ती हो जाते पत्नी के सिवाय नींद नहीं आती ऐसे भी हम थे हे गुरु कृपा तूने हमें कहा पहुंचा दिया पति की जान जा रही सुहाग की रक्षा करो हे गुरु कृपा पांच व्यक्ति कहां से आए छह बोतल खून दे के कहां चले गए हे प्रभु कृपा बेहंत बेहंत ऐसे तो कई रहस्य एक पुस्तक है पांच सौ पेज की अनसुलझे कई दिव्य रहस्य जिसको कोई भक्ति के कोई भाव से कोई तर्क से सुलझा नहीं सके ऐसी घटनाएं उसमें है बेअंत है उस बेअंत का प्रेमी होना बेअंत को अपने पक्ष में प्रार्थना से गुरु कृपा से जप से ध्यान से बेअंत को अपना हितेशी बना लेना कितनी बड़ी श्रद्धा कितनी बड़ी भक्ति कितनी बड़ी कमाई है कितनों सारी दुनिया है एक तरफ लेकिन बेअंत तुम्हारे पक्ष में है तुम तुम कितने हुँ? भागशाली तुम कितने उन्नत हो हे बेअंत हे सच्चे पाशाह हे दीन बंधु, हे दीन दीनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ओम शांति ओम माधुर् मधुर शांति परमेश्वरी शांति ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम गुरु जी इसको विश्रांति योग बोलते आप विश्रांति पा रहे हैं उस रब में कोई थका होगा तो नींद में चला गया होगा लेकिन ये नींद भी कोई साधारण नींद नहीं कोई जगता होगा तो प्रेमा भक्ति में विश्रांति योग में चला गया होगा ऐसे योग के कई तरीके हैं। विश्रांति योग अपने आप में बहुत सामर्थ्य देने वाला है जो भी दुनिया के सामर्थ्य है विश्रांति योग के बिना नहीं मिलते विश्रांति लेटे लेटे लिया फिर बैठ के शांत हो गए मन में कोई भी विचार आया विचार आते जाते मैं उसको जानने वाला मैं प्रभु का गुरु का गुरु मेरे ओम ओम ओ ओम अब करवट लेके उठ जाओ बैठो शांत होके, हल्ला गुल्ला करना बड़ी भारी गलती शांत कोई भी शोर करता है तो पड़ोसी उसको अकल दे देना घुसपैठी खुल के बैठो शांति श्वास हो श्वास